पश्ये स्तुत्वा ृियादे भद्रंप्येम क्षवीर्यता स्थिर सुनसस्तंगशे ओ शाँति शांति शांति अथर्वेदी पांडुक्यिका वैतथ्य प्रकरण के बाईसवें श्लोक के ऊपर कुछ विचार चल रहा है जिसमें इसमें बीसवें श्लोक से आरंभ हुआ था एक प्रकरण आरंभ हुआ प्राणायिति प्राण विदो भूतानी ति तर्विदह गुणायिति गुणविद तत्वानी की तर्विद इत्यादि आरंभ हुआ है अट्ठाईसवें कारिका तक इसी प्रकार चलना है क्या भाष्य में आखिर में अर्था कर देंगे उसी निर्विशेष पे सारे कल्पित हैं जिन्होंने तत्तवादियों ने इनको वस्तुभूत माना होगा उन वादियों ने जैसे प्राण देवताओं ने प्राणों को हिरण्य गर्भ को सत्य पदार्थ माना है किन्तु निर्विशेष में कल्पित है ये सब शिक्षक करेंगे इसी को चल रहा था बेदाई वेदविदो यज्ञग्रह भुक्तें भुक्त विदो भाजिग्रह इत्यादि तरह जिसको जो भाव मिल गया जो इस जैसा गुरु मिल गया जिसको बता दिया उसी को पकड़ के चल रहा है जैसे अंधों के हाथी देखने की तरह ही व्यवहार चल रहा है जैसे कुछ अंधे होते हैं शहर में हाथी आया हुआ है सुना तो कुछ अंधे मिलकर के बोले चलो हम भी हाथी देखते हैं गए पहुंच गए यहां हाथी था और उनको नेत्र से दिखाई देता नहीं टोलना है तो जिसने जिस हिस्से को टटोल पाया उसी को हाथी समझ लिया किसी को कान को समझ लिया किसी को पैर को हाथी समझ लिया किसी को पूछ को समझ लिया किसी को सू, किसी ने सुण को समझ लिया ऐसा ऐसा करके समझ लिया बाद में विचार करने लगे फिर आपस में कैसा रहा हाथी एक ने कहा दीवार जैसा रहा पेट टटोला था जैसे उसको भी और दूसरे को पूछा कैसा दिखा बोला वो तो एक मूसल जैसा देखा सुण पकड़ा तीसरे ने कहा खंबा जैसा था हाथी तो पैर पकड़ा था जिसने कान पकड़ा था और सूपा जैसा था हाथी तब अपने अपने अनुभव के आधार पर बोलने लगे मैंने सर्वदेशी विचार नहीं कर पाए एकदेशी विचार में चले गए वैसे यहां भी प्राणियों के जो तो व्यवहार चल रहा है उस पदार्थ को सत्य मान करके व्यवहार चल रहा है किन्तु सारे के सारे कुछ निर्विशेष आत्मा में कल्पित किया इस प्रकरण का तात्पर्य यही है, यही बतलाना है यहाँ तो टीका चल रही थी ये जो कर्मी रहे इसका टीका है ज्योतिषो नो यज्ञ प्रस्तुभूत भवन जी बौद्धा प्रवृत्त हो या टीका मन थे बौद्धायन आदि बौद्धायन आदि जो कर्मकांडी लोग हैं ज्योतिषोमादि यजों वास्तव मानते हैं वही है संसार का मुख्य वस्तु वही है यज्ञ ऐसा मानते हैं बौद्धा एवं प्रवृत्ति आदि जो आचार्य है। हैं ये ऐसा मानते हैं तदपि मात्रम उनके तदपुर भ्रांतिमात्री उनकी ही है उनका यज्ञ व्याख्या श्यामो द्रव्यं देवता त्याग इन एक यज्ञ विज्ञान अभात्मुदायस्थि तह क्या क्या देखो बाई सूत्र बनाया हुआ है क्या सूत्र बनाया है यज्ञ व्याख्या श्याम प्रतिजा की बौधारणीय सूत्र बोधान ऋषि ने एक सूत्र बनाया यज्ञ व्याख्या श्यामा हम यज्ञ की व्याख्या करेंगे ऐसा कहा तो प्रश्न हुआ ये क्या क्या है तो कहा द्रव्यम देवता त्याग तीन चीजें है यज्ञ में तीन स्वरूप द्रव्य कोई हवनीय पदार्थ और जिस देवता को उद्देश्य करेंगे करना हो देवता और वस्तु का त्याग अपना अस्तित्व नहीं नमामा कर दिया जाता मैं या ब्राह्मण का हो गया देवता का हो गया ये तीन स्वरूप यज्ञ का होता है इसका द्रव्य देवता त्याग मैंने देवता को उद्देश्य करें वस्तु का त्याग कर देना है अपना अस्तित्व तो समाप्त करना है अपना अधिकार समाप्त कर देना यही होता है या तो द्रव्यम देवता त्याग यदि ये जो सूत्र है ये एक ट्रिपण कहा द्रव्यम इत्यादि बौद्धाय सूत्र में तो सूत्र है बौद्धायन ऋषि के द्वारा बनाया गया सूत्र है कर्मकांड के विषय में उन्होंने सूत्र बनाया हुआ है जैसे ब्रह्म सूत्र है योग सूत्र है वैसे ही सूत्र है तो इसमें एक एक में तो क्यों होना संभव नहीं है ना द्रव्य को एकज्ञ कहेंगे न देवता को कहेंगे न त्याग कहेंगे तीनों है तीनों मिला हुआ यज्ञ होगा यही होगा यही कह रहे हैं ठीक आ एक यज्ञ विज्ञाना भाव एक एक में तो एक यज्ञ विज्ञान नहीं होता यज्ञा करके नहीं जाने जाता ना द्रव्य को माना जाए खाली द्रव्य को ना केवल देवता को एक यज्ञ माना जाए ना केवल त्याग को समुदाय से तो समुदाय होगा तीनों तीनों मिला हुआ समुदाय होगा समुदाय जो होता है वस्तु नहीं होता क्यों समुदाय से अतिरिक्त तो नहीं होता समुदाय या समुदाय तीन है वाले द्रव्य जो त्याग उसके जो समूह होगा उसी को यज्ञ कहना होगा वो वस्तु नहीं होता क्यों समुदाय कोई वस्तु नहीं होता वो समुदाय से अतिरिक्त नहीं होता जैसे इतने व्यक्ति का समुदाय कहा जाएगा वो समुदाय ये व्यक्ति से अतिरिक्त सिद्ध नहीं हो सकता ये कहा तो समुदाय स्वरूप है अवस्तु होने से एक कहा एक की टिप्पण में कहते हैं समुदाय व्यतिरिका इत्यादि समुदाय जो होंगे उनसे अतिरिक्त रूप वस्तु नहीं हो सिद्ध नहीं हो सकते इत्यादि कहा आगे कहते हैं भोक्ता ही आत्मा न करता इति संख्या सांख्यों का कहना है आत्मा केवल भोगता ही होता है करता नहीं होता है कि नहीं ने करता भोक्ता दोनों माना आत्मा को कर्म करता भी है फल फलभोक्ता भी है सांख्यों ने कहा नहीं करता तो प्रकृति है प्रदान है और भोक्ता आत्मा है क्योंकि लोक में देखा जाता है जड़ में क्रिया होती है जैसे हाथ आदि से क्रिया किया जाता है और उसका सुख दुख का परिणाम कौन भोगता है चेतन भोगता है उपभोक्ता बनता है आत्मा. और करता प्रकृति है वो ऐसा दिखाई पड़ता ये ऐसा है ये देख के उन्होंने कहा भोगता ही वह आत्मा न करता ऐसा सांख्य कहते हैं आत्मा भोक्ता ही है केवल तरता नहीं है यह सांख्य लोगों को कहना है तत्व भोगो यदि विक्रिया स्वीकृत जो आत्मा में भोग आएगा भोगतृत तो भोग आएगा वो क्रिया है कि नहीं है अगर भोग क्रिया है तो क्रियावान हो जाएगा आत्मा तो वो वक्तृत्व तो जो क्रिया है वो आत्मा में है कि नहीं यदि है तो क्या होगा आत्मा विकारी हो जाए क्रियावान जो होता है विकारी होता है विकार को प्राप्त होगा फिर पुष्कर पलास्वत निर्लेपा ये तुम्हारे वाक्य सिद्ध नहीं होगा प्रतिज्ञा सिद्ध नहीं होगी वो कहते हैं जैसे तालाब में कमल असंग है उसी प्रकार आत्मा असंग है ऐसा मानते हैं वो ये सिद्ध नहीं तत्र भोगो यदि विक्रिया स्वीक्रिय अगर भोग को विक्रिया स्वीकार किया जाता है सांख्यों के द्वारा तिस्त तो कथम न अनित्यत्व आदि प्रसंग फिर अनित सहिष्णुत्वादी अनित दोष क्यों नहीं आएगा उस आत्मा में क्रिया विशिष्ट जो होगा अनित्य होता है सहिष्णु होता है घटादि भी देखा है क्रिया विशिष्ट आना करता है नाश हो जाता है वैसे आत्मा भी क्रिया विशिष्ट की है तो अनित दोष अवश्य आएंगे सहिष्णुत्व अनित्व इत्यादि दोष आएंगे स्वभावत्व नहीं नहीं वो जो भोग है वो विक्रिया नहीं आत्मा का स्वभाव ही है जैसे अग्नि का स्वभाव उष्णता है उसी प्रकार वो मना पुरुष का स्वभाव है स्वरूप है क्रिया नहीं है इस अब क्या होगा अनितत्व वाले दोष नहीं आएंगे क्रिया न माने पर बिक्रिया नहीं आएगी ये शांति बोले स्वभावत्व वो भोग जो है स्वभाव है पुरुष का स्वभाव है ऐसा मान्य सदा से आधा हमेशा होना चाहिए फिर कभी भोग होना कभी नहीं होना ऐसा नहीं होना चाहिए वो कभी होता है कभी नहीं होता ये ये बातें नहीं होनी चाहिए ये विषय सन्निधि भोक्तृत्व भ्रांति फिर तुम क्या कहते हो आत्मा में जो भोक्तृत्व धर्म आता है विषय की सन्निधि होने पर भोक्तृत्व आता है विषय की सन्निधि न होने पर भोक्तृत्व नहीं ऐसा जो मान्यता नहीं बन पाएगी अगर स्वभाव हो भोक्तृत्व तो हमेशा ही होगा हमेशा ही चाहिए विषय तो के सन्निधि में भोक्तृत्व आता है विषय के अभाव काल में भोक्तृत्व नहीं है, ये कहना बनता नहीं यही कहते स्वभावत्व सड़ा से आता हमेशा ही होगा फिर वो भोक्तृत्व तो विषय के सन्निधि में भोक्तृत्व आना और नहीं तो नहीं आना कहना भ्रांति होगी कहा टिप्पणियां दो तीन तत्रि हेतु मात्र जिसमें हेतु कहते हैं स्वभावत्व तो इति के ऊपर टिप्पणी है इति अर्थ करते है? ये तु कहते हैं क्या कहते हैं भ्रांति रेवस्या तो भ्रांति होगी फिर कैसे भ्रांति स्फटिका लौहिक देखता है स्फिक में जैसे लालिमा दिखाई पड़ती है स्फटिक स्वच्छ स्था है शुक्ल है लालिमा जबा कुसुम पुष्प के सामने देवे लाल दिखाई पड़े पुष्फिक वो औपाधिक है भ्रांति है वो वास्तव में वो लाल नहीं है दूसरे के धर्म या दिखाई दे रहा है वह है क्रांति इसी प्रकारों को क्रांति मानना पड़ेगा बहुत। तो। ये सिद्धांत ने कहा आगे कहते हैं शुभकार आस्तु भोजन वस्तु की प्रजान है शुभकार जितने भी हैं कुछ आचार्य ऐसे व्यंजनों के बारे में ले गए उनका व्यंजनों के बारे में आवम बनाया है शास्त्र बनाया है का कहना है शुभ का और आज तो जो भोज्य होता है मान जो खाया पिया जाए वही वस्तु होता है वास्तविक है वही है आज भी लोग बोलते हैं जो खाया है जो पैना है वही साथ जाता है बाकी कुछ नहीं जाता है जो भोज्यवादी है सब आज भी ऐसा बोलते हैं शुभकार का कहना है मान भोजन प्रक्रिया के आचार्य जो भोजन में विशारत किया हो पाक शास्त्र में जो विशारत किया हो ऐसे आचार्य लोग कहना है, आज़ीं है आज़ीं भज्य पदार्थ ही एक वास्तविक वस्तु है तात्विक पारमार्थिक वस्तु है ऐसा मानते हैं यही कहना चाह रहे हैं अच्छा वो जम वस्तु की एक प्रतिज्ञा करते हैं तदपि ना उनकी प्रतिज्ञा भी ठीक नहीं है क्यों मधुरादि रस व्यंजन आदेश तदैव अन्यथात्व तो दर्शन आदेश तो मधुरादि रस से युक्त तो जो व्यंजन बनाया पकवान बनाया आपने मीठा बनाया खट्टा बनाया नमकीन बनाया जो तो सदरस होते हैं छे प्रकार के स्वाद में जो भी स्वाद का आपने बनाया तुरंत ही बदल जाते हैं पेट में जाते जाते बदल जाते हैं दूसरे रूप में आएंगे दुर्गंधेव तो होकर आ जाते हैं वो सत्य वस्तु होता है एक रस होना चाहिए एक समान होना चाहिए बदल जाते हैं एक आई तो है मधुरादी रस व्यंजन आदि मधुरादी रस का व्यंजन है पकवाना तैयार किया आपने उनका तदय अन् तथाय उसी काल में ही जब मुख में पड़ा अन्यथा हो गया वो रस बिगड़ गया उसका स्वाद बिगड़ गया दूसरे रूप में आएगा तुरंत डगा तो अलग प्रकार के डगा रहा आएगा आपको वही नहीं आता अन्यथा तो दर्शनाथ ऐक के रूप में असंभव है एक रूप होता नहीं जो परमार्थ वस्तु होता है हमेशा एक रूप रहता है किन्तु तो यहाँ रूपांतर हो जाता है कोई तो भोज्य वस्तु भी वास्तविक वस्तु नहीं जैसे बहुत कहा वज इत्यादि कहा था आगे टीका आत्मा सूक्ष्म परिमाण अणुपरिमाण इति केचित। देखो ये जैनियों का जैनियों की परंपरा है कुछ तो कहते हैं मध्यम परिमाण आत्मा का मानते हैं माना जितना बड़ा शरीर है उतना बड़ा आत्मा है उनका कहना यह है मध्यम परिमाणीय, परिमाणवादीय जैन युद्धि और उनमें भी एक दिगंबर होते हैं और एक श्वेताबर होते हैं दो दो पंथ चलता है जो दिगम्बर वादी है आत्मा को तो सूक्ष्म मानते हैं अनुमान उनके है। मत रख रहा है आत्मा सूक्ष्म अनुपरिमाणस आदि केचित केचित माने चार के टिप्पण में कहा दिगम्बरा इत्यर्थ जैसा कोई अंबर बना के चलने वाले पस्त्र बना के चलने वाले नंगा धड़ंगा चलने वाले दिगम्बर जैन जिनको है। बोलते हैं तो दिगम्बर लोग अणुपरिमाण को मानते हैं सूक्ष्म मानते हैं अनुमानते हैं आत्मा को तंडना वो भी ठीक नहीं है अनुमानना भी ठीक नहीं है युगपथ अशेष शरीर व्यापी वेदना अनुसंधान असिधि एक साथ में देखो जैसे हम स्नान आदि करते हैं तो हमें शीतता का अनुभव पूरे शरीर में एक साथ होता है या भिन्न भिन्न काल में होगा एक साथ होता है अगर आत्मा अणु हो तो जिस देश में आत्मा बैठा होगा चेतन बैठा होगा उसी स्थान पर शीतता की अनुभव होना चाहिए अन्यत्र नहीं होना चाहिए जैसे जोरा बुखार आदि आता है हमारे शरीर में तो वो जो वेदना है उसकी कष्ट है हमें एक साथ अनुभव होता है पूरे शरीर का या भिन्न भिन्न काल में होता है एक साथ होता है आत्मा यदि अनुभव सूक्ष्म हो तो स्थिति में क्या होगा जहां पर आत्मा का संबंध है उसी देश में ही अनुभव होना चाहिए अन्यत्रा अनुभव नहीं होना चाहिए कि आत्मा को सूक्ष्म मानना भी ठीक नहीं है ये कह रहे तन्ना वो जो आत्मा सूक्ष्म है अनुभव का है ना वो भी ठीक नहीं है क्यों योगपद अशेष शरीर व्यापी वेदना अनुसंधान असिद्ध है एक साथ में पूरे शरीर में होने वाली जो वेदना है कष्ट है उसका अनुसंधान नहीं होना चाहिए होता है एक साथ होता है कष्ट पूरे शरीर में बुखार आदि आने पर स्नान आदि करने पर एक सांप आपको अभव होता है इत्या इसी को लेकर के कार्य कहा। कामक सूक्ष्म विद स्थूल तद्विद मूर्त मूर्त विरो इति मूर्ता मूर्ता मूर्ता इति विदो सूक्ष्म विद स्थूल मूर्त मूर्त सूक्ष्म विद्य दिगंबर जैनियों का कहना है जो सूक्ष्म के बारे में विचार किया आत्मा को सूक्ष्म बना वो आत्मा को सूक्ष्म कहते हैं वो भी नहीं बनेगा वो दुप्टी का बोल दिया स्थूला तरव चार बाघ विशेष है भौतिक बाग चार विशेष आत्मा को स्थूल मानते हैं कि शरीर ही आत्मा है इससे अतिरिक्त आत्मा कुछ नहीं है थूल तरह चार बाघ विशेष जो हैं कि स्थूल शरीर को ही आत्मा मानते हैं आत्मा स्थूल है चार भूतों का कुंज है ये तो वही जब पुल्य विलक्षण समय होने से चैतन्य प्रकट हो जाता है इसमें स्थूल चतुर्थविदार हाँ बार विशेष का कहना है आत्मा स्थूल है मूर्त Legends... है। मूर्तो, मूर्तो, मूर्त विदाह जो साकार है मूर्तोति मूर्ति मूर्ति उपासना करने वाले आत्मा को साकार मानते हैं आत्मा वास्तव में साकार नहीं मूर्त मूर्त विदाह मूर्तवे साकारवादी आकारवादी जितने वो मूर्तमान के आत्मा के और अमूर्त विदा जो शून्यवादी बहुत है आत्मा के कोई आकार नहीं आत्मा ही नहीं है है सब शून्य है अमूर्तमान तो अमूर्त है कुछ नहीं है वह आत्मा किसी को आत्मा शब्द से बोला जाता है कुछ नहीं है। ऐसा शून्यवादी बहुतों का कल्पना बहुतों की कल्पना है ठीक है स्थलो देहम देहो अहम् प्रत्याग आत्मा इति लोकायत भेद लोकायत लोकायत मे चार बार चार बार विशेष के बोलते हैं स्थूल देह ही आत्मा है क्यों अहम् प्रत्यय यही होता है अहम् अहम् अहम अहम् गच्छामी अहम पश्यामी सब इस शरीर में तो होता है हो? और कहा होता है हो? अहम् अहम बुद्धि यही आज को लेकर अहम होता है तो अहम माने आत्मा चार बाकों का कहना है थूलो देहो अहम प्रत्याग आत्मा क्योंकि बोलो अहम प्रत्यय का विषय बनता है ये अहम ज्ञान का जो अहम का अनुभव होता है उसका विषय बना हुआ थोड़ा शरीर है, ये आत्मा है ऐसा लोका ऐसा चार वार विशेष करना ये है थोड़ा शरीर ही आत्मा है पांच की टिप्पणी अहम प्रत्यात् अहम प्रति गोचरा अहम प्रत्येकार अहम प्रती का अहम ज्ञान का विषय होता है इसलिए यही आत्मा है थोड़ा शरीर ही आत्मा है ऐसा चार विशेष मानते हैं ये कहा सब चलो स्थल शरीर आत्मा नहीं हो सकता है सिद्धांत करें क्यों नहीं हो सकता है मृत सुषुप्त ओर भी संघात अभिशेषा चैतन्य प्रशंगात अगर स्थल शरीर आत्मा हो तो मृत शरीर में भी, भी संघात है अभी समुदाय पड़ा हुआ है और सुषुप्ती अवस्था में तो भी शरीर पड़ा हुआ होता है होता है क्यों दो चैतन्य की उपलब्धि होनी चाहिए शरीर में शरीर यदि आत्मा हो मृत शरीर में भी चैतन्य की उपलब्धि होनी चाहिए ये सिद्धांतिकार है चार भारत कहना ठीक नहीं है फूल शरीर या आत्मा है मानना भी ठीक नहीं है मृत सुसुप्त मृत पुरुष और सुसुप्त तो पुरुष दो के उदाहरण है यहां दोनों शरीरों में मृत शरीर में या सुसुप्त तो शरीर में अति संघात अविशेषा संघात तो जैसे जागृत अवस्था में वैसे वहां भी है जीवित अवस्था में जैसे संघात बना हुआ है चार भूतों का समुदाय अभी भी है वो संगात अभिशेषात समान होने से चैतन्य प्रसंगात उसको भी चेतना मानना पड़ेगा शरीर को चेतन मानेंगे तो मृत शरीर को भी चेतन मानना पड़ेगा जिनमें मृत शरीर पर व्यविचार है चैतन्य नहीं है शरीर से अतिरिक्त है आत्मा शरीर नहीं आत्मा इसी तो एक भूत चैतन्य और दूसरी बात यह भी है एक एक भूतों में चैतन्य नहीं मानते न पृथ्वी में चैतन्य मानते हैं जल में न जल में न तेज में न वायु में चारों भूतों के जो पुंजों को चैतन्य मानते यही तो है चार भागों होता न एक है इसका भी खंडन करते हैं एक एक कष भूत चैतन्य दर्शनार्थ एक एक भूतों में तो चैतन्य नहीं दिखाई पड़ेगा कहा दिखाई दे समुदाय में समुदाय जो होता है समुदाय से अतिरिक्त तो होता नहीं है वस्तु नहीं होता समुदाय एक एक में ठीक कहा एक ही कष भूत्य चैतन्य दर्शनाथ न पृथ्वी में चैतन्य है न जल में है तेज में न वायु में मिले हुए मांगना है उन्होंने चैतन्य अदर्शनाथ संघातः जो चारों का समुदाय जो हो होगा वो वस्तु नहीं होता क्यों समुदायी जो चार होंगे अतिरिक्त समुदाय नहीं होता अवस्तुत्वा एक छह की टिप्पणी है अवयव तो, तो, तो भिन्न नहीं न किंजित वस्तु अवयवी अवयव से भिन्न कोई वस्तु होता नहीं अवयवी ये शरीर शरीर जिसको बोलते हैं इसके अवयव हाथ पैर कान नाक मुख आदि सब निकाल दीजिए आप तो रहेगा शरीर कुछ नहीं रहेगा अवयव से अतिरिक्त अवयव भी नहीं होता क्योंकि जिसको तुम आत्मा मान रहे हो फूल शरीर को यही है ना तो चार भूत के पुंज मानते हो तो चारों भूतों को निकालेंगे यदि अलग अलग करेंगे तो अतिरिक्त कुछ मिलेगा ही नहीं और एक, -एक में आत्मा मानते नहीं समुदाय में मानते तो समुदाय को मिल सकता ये कहा मूर्त इति मूर्त विदा कार्य का में उसका अर्थ करते हैं आत्मा मूर्त है आकृति वाला है मूर्त त्रिशूलता त्रिशूलाधिधारी त्रिशूल टम्बरू लेने वाला आत्मा है वो ऐसा मानते है महेश्वर आत्मा है अथवा चक्राधिधारी विष्णु शंकर चक्र कला पद्मधारी आत्मा है ऐसा मानते हैं तो परमाती आ कि यह आगमिक लोक मैने तत् ऋषियों के द्वारा प्रणित जो प्रमाण है उनको आगम बोलते हैं आगम वेद तो को तो निगम बोलते हैं तो परमार्थ परमार्थवती वही त्रिशूलधारी या संखचिधारी परमार्थ वस्तुभूत है ऐसा कुछ लोगों की मान्यता है तद भ्रांति मात्र वो, वो भी भ्रांति ही है वो भी आत्मा ने समा तो विशेष कार्य के लिए ऐसा आकार धारण किया हुआ है भी आत्मा नहीं क्यों तो कहा अस्पदार्थ शरीर व्या शरीर से पांच भक्ति तत्व चाहे विष्णु का शरीर हो चाहे महेश्वर का शरीर हो हमारे शरीर के समान ही वो भी पांच भौती पांच भूतों का ही कार्य है पांच पांचभूत का ही कार्य वो भी होगा शरीर होगा तो पंचभूत के कार्य होगा पांचभौतिक पांच भौतिक हमारे समान अस्मारी शरीर में जैसे हमारे शरीर पांच भौतिका है पांच भूतों का कार्य है वैसे उनके शरीर में वैसा ही पांच कहा, सात की टिप्पणी है पांच भौतिकत्वाद मैंने मिथ्यात्मा विशेषात् मिथ्यात्व समान है वो भी मिथ्या है समय समय पर अवतार ग्रहण करना यह होता है वास्तविक में वाष्पी तो हमेशा रहना चाहिए गीता के चतुर्थ चैम का अजो भी सन्न वे आत्मा भूता न विश्वरूप प्रकृतिम स्वम अधिष्ठा वात्म माया अपनी माया से मैं समय समय पर जैसे आकृति चाहिए वैसा बना लेता हूं अपने प्रकृति को अधीन करके जीव जो होते हैं प्रकृति के अधीन होकर के पैदा होना होता है किन्दु परमात्मा जो चाहते हैं जब अवतार लेना होता है प्रकृति को अधीन करके वो माया से उत्पन्न होता है साधन वो माया, माया ही साधन है वो शरीर बनाने का साधन माया और माया जनित जो होता है वो अनित्य ही होगा वो तो कार्य पूरा करने के बाद वो शरीर लुप्त हो जाता है जैसे राम कृष्ण आदि आज हैं क्या वो तो विग्रह नहीं है न राम का विग्रह है न कृष्ण का विग्रह है वो तो कार्य करने के लिए शरीर धारण किया अपनी माया से धारण करता है जिस समय में जैसी कार्य की आवश्यकता होगी उस कार्य की निष्करण जिस प्रकार से हो सकता है उस प्रकार के शरीर बनाते हैं अपनी माया से इसलिए कहा अजोपी भी सन्न बे आत्मा भूतावराम विश्वरूपी सन्न में अजन्मा होता हुआ भी मेरे कोई शरीर होने वाला नहीं मैं अजन्मा अजोपी सन अजन्मा होता हुआ भी अब व्यय आत्मा बे नहीं मेरा इधर उधर वो होने वाला नहीं ऐसे स्वरूप होने पर भी भूतावान विश्वरूपी सन सारे भूतों का अधिष्ठान होने पर भी प्रकृति में स्वयं अधिष्ठाया अपने प्रकृति को आश्रय लेकर के संभवा में आत्मा अपने अधीन करके अपने प्रकृति को अधीन करके मैं अपनी ही माया से मैं उत्पन्न होता हूँ ऐसा भगवान का शब्द है तो इस तरह से होगा तो मिथ्या ही होगा शरीर यही कह रहे पांच भवतिक मान मुख्याशेषाद विवाह तथा चाक्षात माया कार्य मते न विरोध इसलिए वो जो, जो मूर्त शरीर जो माना जाता है परमात्मा का वो भी साक्षात मायाकारी मत में है साक्षात माया का ही कार्य है हमारे गीता के जो चतुर्थ अध्याय में दिखाई पड़ता है साक्षात माया का पांच का, का, भौतिक नहीं दिखता वो शरीर संभवामी आत्माएगा अपनी माया से मैं पैदा होता हूं कहा साक्षात्मा का कार्य है और हमारा शरीर कैसा है माया का कार्य का कार्य है माया का कार्य पंचभूत और पंचभूतों का कार्य पांच पांचभौतिक वो जैसे भूत माया के का साक्षात कार्य होता है उस प्रकार वो शरीर होता है ये बात ये कह रहे हैं तथा साक्षात मायाकारित मते न विरोध है साक्षात मायाकारत्व मत में मिथ्यात्व में विशेष नहीं आएगा विरोध नहीं आएगा माना माया का कार्य जो होता है मिथ्या होता है जैसे जादूगर आदि को देखा गया है जादूगर का दृश्य जो कहता है तब तक के लिए जब तक खेल दिखाता है वैसे ही है मैं आगे वस्तु तस्तु करके बोलते हैं वास्तव में देखो साक्षात माइकश्य भूतमात्रव व्यवहार अमहरत्वाद कहते हैं साक्षात माइक जो होगा उसके भूतों में जैसे व्यवहार होता है उस प्रकार व्यवहार नहीं हो भूतों का कार्य में जो व्यवहार होता है साक्षात माईक जो होगा मा माया जन्म जो होगा उसमें व्यवहार नहीं हो सकता इसलिए अन्यथा पंजीकरण कल्पना आयुगा अगर माया का साक्षात जो कार्य है वही व्यवहार का योग्य होता तो पंचीकरण प्रक्रिया की कल्पना नहीं करनी चाहिए पंचीकरण प्रक्रिया है मैंने पहले सूक्ष्म भूत को बनाया है माया का कार्य साक्षात कार्य हुई है उसके बाद मिलाया है पांचों भूतों को मिलाया है वो पंजीकरण हुआ है उसके बाद में ये भौतिक शरीर आदि बनाया गया है तो पंचीकरण कार्य की कल्पना नहीं होनी चाहिए अगर साक्षात मायक ही कार्य सब कुछ हो तो इसलिए पांच भौतिक तत्व तो लेना ही ठीक रहेगा ये कह यही समझे यथास्त्र तो यथास्त्र जैसा टीका ने पांच भौतिकत्वाद तो कहा था वही पांच भौतिकत्व तो वही ठीक है कहते नचा एवं ईश्वर आया अगर पांच भौतिक शरीर मानेंगे ईश्वर के भी फिर ईश्वरत्व चला जाएगा शंका होगी ईश्वरत तो नहीं रहेगा पांच भौतिक माने के तो फिर ईश्वर किस बात से न तो एवं ऐसा मानने पर साथ पांच पांचभौतिक मानने पर ईश्वरत्व तो चला जाए ये भी नहीं पांच भौतिक देहत्वाभिशेष भी प्रजा तो राज्य का कैसे देखो राजा का भी शरीर पांच भौतिक है प्रजा का भी शरीर पांच भौतिक है किंतु तो एक शासक बनता है एक शास्य बनता है देखा गया उस प्रकार हो जाएगा व्यवस्था बन जाएगी शासक और शास्यभाव में कोई आपत्ति नहीं आएगी कहा पांच भौतिक विशेष प्रजा तो राज्य में जैसे प्रजा से राजा बड़ा हो जाता है शासक बन जाता है अथवा मनुष्य भी देवादी में दूसरा दिशात है मनुष्य का शरीर भी पांच भौतिक है देवादि का शरीर भी पांच भौतिक है किंतु वो और इनमें अंतर बन जाता है ये छोटे है और बड़े इसलिए ऐश्वर्य से शक्ति के साथ ये वो उपत्य है इसलिए ऐश्वर्य जो होता है सत्य विशेष के कारण उनमें रह जाएगा ईश्वरत्व तो कहीं जाने वाला नहीं पांच पांचभौतिक मानने पर भी ईश्वरत्व तो रहेगा जैसे राजा में विशेषता रह जाती है पांच का तो शरीर हमारे राजा के बराबर है अथवा देवताओं का हमारा भी पांचभौतिक शरीर तो है किन्तु उनमें ऐश्वर्य विशेष है हमारे भी नहीं है तो शास्त्र शास्त्र भाव आदि बन जाता है ईश्वर तो कहीं जाएगा नहीं ये और सं उठा दे न तो स्वप्न अच्छा से साक्षात आविद्य का व्यवहार साक्षात आविद्य माना गया है ईश्वर के शरीर को कृष्ण आदि के शरीर को साक्षात अविद्या है पांच भौतिक नहीं है कहा जाए ऐसा मानने पर भी विवाह चलेगा पूर्वादि कहता है कैसे न तो स्वप्न जैसे स्वप्न में जो होता है जो दृश्य जो हमारे सामने जो वस्तु बनते हैं वो भौतिक कार्य नहीं साक्षात अविद्या का कार्य है एक ही अज्ञान है वही दिख रहा है वो यानी कि अज्ञान ने वहां भूत बना दिया पांच भूत बनाया उसके बाद फिर वो शरीर आदि बने जो हमें दृश्य दिखाई पड़ता है वो बने ऐसा नहीं है ऐसा स्वप्न के पदार्थ पूर्वादि संज्ञा करेगा नहीं तो स्वप्न से साक्षात आधुनिक साक्षात अविद्याजन्य होने पर एक स्वप्न के पदार्थ व्यवहारियोत्व जैसे व्यवहार्य होते हैं वो व्यवहार करते है उस काल में ठीक इसी प्रकार जित मने ईश्वर आदि के शरीर को भी ऐसा माने साक्षात माया कार्य माने तो कहते हैं नवाज सिंह व्यवहार चलेगा कहते नहीं ऐसा नहीं कहना चाहिए साक्षात माया कार्य में तथा सदी तरवे क्षणिकत्ववाद आप अगर साक्षात माया कार्य माने के स्वप्न के समान मानेंगे जैसे वो क्षणिक होता है स्वप्न वैसे वो शरीर भी वैसे हो जाएगा क्षणिक क्षणिकत्व में जाएगा इसलिए साक्षात मायाकार्य माने की अपेक्षा पांच भौतिकत्व मानना ही ठीक रहेगा अच्छा न तो सर्वज्ञत्व तो आदि अनुभ पांच भौतिक शरीर वाला मानेंगे तो सर्वज्ञत्व तो नहीं आ सकता एक दोष आ सकता है एक शंका उठाई तो कहा योगे न ना योगिनामी व माया ईश्वर है संवाद जैसे योग क्रिया योग साधना के माध्यम से योगी में सर्वज्ञता तो आ जाती है उसी प्रकार ईश्वर में भी सर्वज्ञता तो आ जाए माया है उनके पास माया के द्वारा सर्वज्ञ तो आ जाती है जैसे योगियों का योग साधना के माध्यम से सर्वज्ञ तो आ जाती है उसी प्रकार सर्वज्ञता आ जाती है उसी प्रकार उस भगवान के शरीर में भी ऐसा हो जाएगा सर्वज्ञ तो स्तरण आ जाएगा माया माया के माध्यम से जैसे योगियों का योग साधना के माध्यम से होता है तो उनके पास माया है माया के माध्यम से हो जाएगी एक कहा शंका न तो भौतिक माया शक्ति कहते हैं भौतिक शरीर में तो माया शक्ति रहेगी नहीं ये शंका उठाए कोई भौतिक शरीर में माया शक्ति नहीं कहते नहीं है कहा है इंद्रजाला दर्शनाथ एक जादूगर में देखा है वो बहुत ही शरीर है वो मायावशक्ति उसमें है ये उत्तर दिया इंद्रजावाला इंद्रजाल कहते हैं जादूगर के जो दृश्य पदार्थ हो गए इंद्रजाल बोलते अवधि में ऐसा कहना चाहिए ये बता दिया आगे टीका बताए लीला विग्रह कल्पना जब विग्रह भावी लीलाभा कहते हैं भगवान के जो तो शरीर है लीला विग्रह है लीला के लिए विग्रह धारण करते हैं ऐसा कुछ लोगों का मंतव्य है लीला विग्रह कल्पना लीला विग्रह लीला के लिए ही है तो ये लीला विग्रह जो कल्पना है वो विग्रहभावी लीला जब विग्रह नहीं रहेगा तो लीला नहीं होती है फिर लीला चलती रहती है लीला विग्रह का माने के राम के शरीर को कृष्ण के शरीर को मानेगे अभी वो शरीर नहीं है राम और कृष्ण है किंतु वो शरीर तो नहीं है वो चलेगा एक बोलो चलेगा गए ये साथ चले अच्छा किंतु तो लीला हो रही है कि नहीं हो रही है हो रही है तो इसके मतलब शरीर के अभाव में लीला का अभाव होना चाहिए लीला विग्रह धारण किया हो तो वो भी नहीं कर सकता एक आ विग्रह कल्पना विग्रह अभाव है लीला अभाव लीला विग्रह की कल्पना भी होने सकते क्यों लीला के अभाव का विग्रह के अभाव लीला नहीं होनी चाहिए क्योंकि लीला चल रही है अभी भी वो विग्रह नहीं रहे रामकृष्ण का विग्रह अभी नहीं है हम तो मूर्तियों में मान के बैठे हुए हैं किन्तु साक्षात विग्रह तो अभी नहीं आया ये बता रहे टिप्पणी आठ की टिप्पणी लीला लीलाअर्थम देखो भगवत और विग्रह इति तत्व लीला के लिए ही भगवान का विग्रह होता है ऐसे कुछ लोगों का मान्यता है वो भी ठीक नहीं होता अच्छा आगे मूर्त अमूर्त इतविदह इत्यादि करते हैं आगे अमूर्त सर्वाकार शून्य निःस्वभाव परमार्थ के शून्यवादी न शून्यवादी गौतों का कहना है आत्मा अमूर्त है कोई आकार कोई आकार नहीं आत्मा से अमूर्त सर्व सर्वाकार शून्य कोई आकार नहीं इस प्रकार के आकार से रहित है शून्य है अभाव है निस्वभाव कोई स्वभाव वस्तु नहीं निःस्वभाव है शून्य है परमार्थ वही है परमार्थ में शून्य आ जाता है सब इस नहीं बसता शून्यवादी नून्यवादी बहुतों का कहना है तदपि न कल्पना मात्रम कहते हैं ये भी कल्पना मात्र ही है क्यों परमार्थ हो निस्वभाव्याघात तो परमार्थ कहना वास्तविक बोलना और निस्वभाव कहना वस्तु नहीं कहना ये बदलो व्याघात दोषा है तो जैसे कोई बोलता है मेरे मुख भी जिवा नहीं है कैसे बोलू बदतो व्याघात बोलते हुए विरुद्ध बोलो जिव्वा नहीं तो कैसे बोलेगा बोले बोल रहा है उसी प्रकार स्वभाव कहना कुछ है ही नहीं कहना और कहना परमार्थ वस्तु कहना बदल तो है उसको परमार्थ वस्तु बांधना और उधर स्वभाव बोलना कुछ नहीं कहना कुछ नहीं तो फिर वस्तु कैसे परमार्थ वस्तु कैसे देखा अमृतमित विदय क्या ने कहा था अतिथि काल काल और परमार्थ ये ज्योतिविद ज्योतिषियों के पास जाते हैं ज्योतिषी कहते हैं काल ही वस्तु एक का है काल है काल मैंने या पौराणिक काल नहीं यमराज वाला काल नहीं क्षण क्षण ये समुदाय जोता था काल काल परमार्थ यदि ज्योतिर्विद ज्योतिर्विद्ताओं के ज्योतिषियों का कहना है मान्यता है काल ही एक परमार्थ सत्य वस्तु काल है बाकी सब कुछ काल में कल्पना है मानते हैं वो मानते है, काल मानते हैं ये काल कच्चण का ये भी होने सकता काल भी परमार्थ होने सकता क्यों काल के मुहूर्ताद व्यवहार आयोग काल एक है कि अनेक एक प्रश्न उठेगा इनके ऊपर में ज्योतिषियों के ऊपर में काल अगर एक है तो मुहूर्त आदि व्यवहार नहीं होगा ओहरात्रादि विवाह नहीं होगा अगर एक हो, हो। तो काले के काल यदि एक, एक, एक हो तो मुहूर्त आदि व्यवहार आयोग मुहूर्त है ओहोरात्र है मास है संवत्सर है ये सब मानते हैं विवाह नहीं होगा एक ही होगा अच्छा मूर्तार व्यवहार होगा एक नंबर टिप्पणी में कहा व्यवहार से औपाधिकत्व तो व्यवहार है तो काल से उपाधि संबंध ना अपात्विकत्व जो व्यवहार होता है उपाधि के कारण से ऐसा मानव ज्योतिषी लोग बोलेंगे उपाधि है तब तक क्षण आदि उपाधि हो गए उपाधि के कारण से व्यवहार तो हो जाएगा मास आदि व्यवहार होता काले को मानेंगे तो उपाधि से संबंध होने से तात्विक नहीं होता उपाधि युक्त जो होता है वो वास्तविक नहीं होता फिर काल को वास्तविक नहीं मान पाओगे एक टिप्पणी कहा उपाधि असंबद्ध से जब व्यवहार अहेतु तेना और वो उपाधि रहित में व्यवहार हेतु होगा नहीं व्यवहार का व्यवहार का काल नहीं बनेगा काल अगर उपाधि रहित है तो फिर ये मासर ऋतु संवर आदि व्यवहार नहीं हो पाएगा कल्पना आयोग कल्पना नहीं कर सकते एक कहा ठीक है अगर तब नाना चलो एक मानने पर काम नहीं चला व्यवहार नहीं चलेगा क्योंकि हम व्यवहार हो रहा है माश ऋतु आदि व्यवहार हो रहा है उसको नाना मानने अनेक काल अब तो चल जाएगा व्यवहार तब नाना पे, काल से नाना ते दी न स्वतंत्र फिर भी स्वतंत्र नहीं हो पाएगा वो काल परमार्थ वस्तु नहीं हो सकता ये सिद्धांत नहीं करे क्यों अन्य विषय क्यों न केवल काल काल नहीं दिखता किसी क्रिया आदि को उपाधि लेकर ही काल की प्रती होती है ये व्यक्ति इतने साल का हो गया ये व्यक्ति को लेकर के काल दिखाई पड़ता है खाली काल के दर्शन नहीं होता उपाधि विशिष्ट होकर दिखाई पड़ता है जैसे अग्नि है अग्नि का दर्शन साक्षात कोई कर नहीं सकता जब इंद्रारूढ़ होगा अग्नि तभी अग्नि का दर्शन होगा अग्नि है किन्दु जब वो लकड़ी में हो कैट्रोल में हो वो जैसे आकार के लकड़ी आदि होंगे उसी आकार में दिखाई देगा स्वतः अग्नि का दर्शन कोई नहीं कर सकता बिना ईंधन के खाली अग्नि अग्नि का दर्शन नहीं कर सकता ठीक है इसी प्रकार काल भी ऐसा ही अन्य विषयत्व ने प्रती अन्य विषय होकर ही प्रतीति होती है काल की स्वतः अपने आप काल की प्रतीति नहीं होती अन्य विषयत्व ने प्रती का उदय काल इत्यादि न क्रियाधार भतीत स्फुटत्व स्पष्ट होता है कहा उदय काल अस्तकाल ऐसा बोलते हैं उदय अस्त क्रिया आदि को जोड़ करके काल शब्द का प्रयोग किया जाता है ये उदय काल है या अस्त काल है या काल है ऐसा मानते हैं खाली काल शब्द का प्रयोग होता है। प्रतीति नहीं होती खाली काल का कोई ना कोई वहां क्रिया लगी होती उदय काल इत्यादि ना क्रिया धर्मत्व न है उदय काल आदि शब्द इत्यादि शब्दों के माध्यम से क्रिया में धर्म रूप से प्रतीत होता है काल खाली काल का दर्शन नहीं होता यह कह रहे टिप्पणी देखें पहले अन्य विषय तेन प्रतीत है अन्यश्रय काश्रय होता है अन्य में आश्रित होकर ही काल का अनुभव होता है केवल काल का अनुभव होता ही नहीं जैसे उदय काल बोलते हैं उदय क्रिया को लेकर ये काल शब्द का प्रयोग हो रहा है उदय क्रिया का धर्म दिख रहा है काल को जैसे अस्तकाल बोलेंगे मध्यान्ह बोलेंगे तब तक क्रिया में आश्रित दिखाई पड़ता है काल में आगे न तो क्रियाधर्म क्रिया का धर्म क्रिया क्रियाधर्म भी नहीं वास्तव क्रियाधर्म भी काल नहीं बन सकता में वास्तव्य काल में भी क्रिया उत्पत्ति हो जाती है अन्य क्रिया का धर्म भी नहीं मान सकते काल को स्वयं काल में भी क्रिया पैदा हो जाती है कैसे क्रिया पैदा होगी अन्य था काल अवच्छिन्न क्रिया अन्य क्रिया देवित्व पाता अगर काल में क्रिया पैदा न हो जाए तो क्या होगा काल अन्य छिन्न तो क्रिया है काल के घेरे में नहीं पड़ पाएगी काल में क्रिया पैदा न हो जाए काल से बाहर रह जाएगी तो क्रिया तो क्रिया विशिष्ट काल विशिष्ट न होने से क्रिया में नित्यत्व की आपत्ति आ जाएगी अगर काल के घेरे में न पड़े क्रिया तो उप क्रिया काल से बाहर हो गई वस्तु परिचेन नहीं हो काल परिचेना नहीं हो तो क्या नित्य होने लग जाएगा आपत्ति आ जाएगी ये टिप्पणी तीन और चार की क्रिया धर्मत्वों में भी तर विचार वास्तव में क्रिया धर्मत्व भी उस काल में सहन नहीं करता क्रिया धर्म मानना भी ठीक नहीं उसको कि क्रिया का धर्म मानना भी ठीक नहीं कहा न तो इत्यादि चार की टिप्पणी तदुत्पत्ति मानी क्रियोत्पत्ति तदुत्पत्ति दर्शा काल में भी क्रिया की उत्पत्ति देखी गई यदि काल में क्रिया की उत्पत्ति नहीं होती है हो, तो क्रिया नित्य होने लग जाएगी क्यों जो देश काल वस्तु के घेरे में पड़े हुए अनित्य होते हैं तो काल के घेरे में क्रिया नहीं होगी तो नित्य होने लग जाएगी इसलिए कहा कहािका है इति इति इति ुपना काल इति काल जो काल के देखता है काल के विषय में ज्योतिषी लोग हैं जो ज्योतिष का अध्ययन किया है वो कहते हैं काल ही सब कुछ है वही सत्य है उसे सारा संसार टिका हुआ है ऐसी मान्यता है कोई भी ठीक के टीका बोल दिया दिशा इति तो अदा और ये शकून वाले जो होते हैं दिशा को सत्य मानते हैं इस दिशा में होने पर ऐसा होगा इस दिशा में मुख्य पर ऐसा होगा पशु पक्षी आदि का मुख इस तरह होगा मन सुभाषुभ का विचार करते हैं जो लोग तो दिशा को मुख्य मानते हैं दिशा तरफ दिशा के जानने वाले लोग दिशा के विज्ञाता तो वो लोग दिशा को ही परमार्थ वस्तु मानते हैं वास्तविक वस्तु मानते हैं और का धातुवाद मंत्रवाद इत्यादि बात चलते हैं धातु सत्य होते है, धातु हैं आदि धातु सत्य है वस्तु है ऐसा कुछ लोगों को मानना है कुछ कहते हैं मंत्र सत्य है मंत्रा मंत्र मंत्रादि मंत्रवाद झाड़ फूक करने से ठीक हो जाता है ऐसा मानते हैं मंत्रवादी है बाधा दी बाघ विधो बाद मंत्रवाद धातुवाद ऐसे बात चलते हैं भुवना धातु विधा पौराणी लोग कहते हैं चौदह भुवन सत्य है भूर भूब स्व महातन तप सत्य अतल बीतल सुतल तला तलातल महातल पाताल चौदह भुवन तीन लोक में चौदह भुवन की कल्पना करते हैं लोक तीन हैं और उसमें चौदह भुवनों की कल्पना जैसे भारत एक है उसमें कितने कई प्रांतों की कल्पना करते हैं है भारत ही है वो तो तीन लोग ही है उसे उसी में की कल्पना करते जैसे मकान एक ही होता है उसमें कई तल्लों की कल्पना करते हैं इसी प्रकार भुगनानिक तरह में जो पौराणिक लोग हैं वो चौदह भुगन को ही शक्ति मानते हैं ठीक है स्वरोदय विदस्तु दिशा परमार्थ इत्यापुन के व्यक्ता हैं सपुन के जानकारी रखने वाले सबुन को देख करके चलने वाले लोग होते हैं बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो गलत हो जाता बोले सपन वाले और क्या है वो सूर्यदय विदस्तु वाले है ये तो परम दिशा परमार्थ इत्याह दिशा ही परमार्थ वस्तु तो दिशा है जो दस दिशाएं हैं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आगने नैत्य बाय उद्वर अदर दस दिशाएं हैं तदपि भ्रांति मात्र दिशा को सत्यमान में भ्रांति ही है सिद्धांत क्यों तद विराम अभी पराजय है दर्शनार्थ तो सकुन को देख करके गए लड़ाई के लिए वो पराजय हो गया ऐसा देखा है कही करकुनो अभी विधान दिशा विराम अभी, अभी उनको देखता है जानते है जानने और जानकार है उनको भी परा देखा है कभी तद अभी माने दिशा दिशा विदाम अभी दिशा के जो लिखता है सकुन का ज्ञान है जिनको सकुन देख करके गए थे कि बाहर करके आ गए ऐसा दिखाई पड़ता है ये भी ठीक नहीं कहा पांच के पर दीक्ष सपुना ने दृष्टि विजया था बदाना तर्ज करता दिशा से सकून को देख करके विजय के लिए गए थे किंतु तो पराजय होके आ गए ऐसा दिखाई पड़ता है <स्थिक्ष्थ> ये भी ठीक है अच्छा धातु बाधो ऐसा इत्यादि बाधा वस्तुभूत कई बात चलते हैं धातु सत्य होते हैं वास्तविक है काला है सोना है पीतला है आदि आदि धातु और मंत्रवाद मंत्र सत्य मंत्र होते हैं झाड़ फूट आदि करने से ठीक हो जाता है बहुत सारों सारा पाना है तो धातु बाधु मंत्रवाद से इत्यादि जो बाधा वस्तु इत्यादि बाध हैं, अनेक बाद वास्तविक तो है भगवंत कुछ लोगों की मान्यता ऐसी है तदपि कल्पना मात्र वो भी कल्पना ही है उनकी वास्तव में बाध ही सत्य नहीं हो सकते वेदांत में एक ही आत्मा सत्य है उसमें सारी यह कल्पना है ये बोलना आगे ये आखिर में यही परामर्श दें जा आप तो समझिए शांतम शिवम अद्वैतम आया हुआ है ने नानाशति किंचन बहुत सारी स्थिति है एक ही तत्व तत्व को बताने वाली स्थितियां है अच्छा आगे ठीक है तामराज स्वभाव स्थिति नष्टेतर कनका जी स्वभाव देखो तांबा के रहते रहते भी सोना नहीं बन सकता है और तांबे के नाश होने पर भी सोना नहीं बन सकता जो धातुवाद जो धातु जैसा है दूसरे नहीं बन सकता ये कहा ताम्रादि स्वभावे स्थितेचा, ताम्रादि का जो तो स्वभाव रहना स्थितेचा रहने पर नष्टेचा, उनका स्वभाव चाहे नष्ट हो जाए चाहे रह जाए दोनों स्थिति कनकादि स्वभाव असंभवाद सुवर्ण आदि नहीं बन सकता कनकादि स्वभाव असंभववाद में छिप ताम्र स्वभाव स्थिति कनकत्व अनुपत्यवा रहते रहते सुवर्ण बन नहीं सकता और नष्ट हेतु तस्मिन कन का उपादान में नष्ट हो और ताबा नष्ट हो गया तो जिससे सोना बनना था वो उबालन कार्य नहीं चला गया कहां से बनना सोना नष्ट होने पर तो भी नहीं हो सकता इतना अनुपत्ति बने कन का भी अनुपत्ति की है ये कहा आगे मंत्रवाद ये भी मंत्रवाद के बारे में बोलते हैं एक तर्क देते हैं ऐसे लोग में कहावत है कहते हैं क्या कहा होता है कालदस्टो नजीबती अकाल स्वयं उठाशी कोई तो बीमार आदि होता है तब ये ये शब्द बोला जाता है जो काल से डसा हुआ होगा वो बचेगा नहीं कितना भी मंत्र जाप को कुछ भी तब बचने वाला नहीं और जो काल दश्ट नहीं होगा उड़ जाएगा बाद में मंत्र आदि जबकि जरूरत नहीं ये देखा कालदष्टो नजीवती कंस धातु है निष्ठा प्रत्यय किया है कंस के नकार का अनिप्यता मलोप्रदाय से लोक हो गया है दस्ट बना हुआ ब्रष्ट बढ़ी सूत्र लगा है दस्ट बना हुआ है कालदस्टो नजीवती काल से डसा हुआ व्यक्ति जी नहीं सकता जिसकी आयु खत्म हो गई कहां जिएगा वो और अकालदष्ट जो काल से डसा हुआ नहीं है न काल दष्ट ऐसा जो होगा स्वयं तो बहुत से स्वयं उठेगा वो अबे ऐसे स्वीकार किया है ऐसा स्वीकार करने से ये भी ब्रह्म है सारा लोगों को भ्रम फैला रखा है कि ऐसा होने से ऐसा होगा ऐसा होने से ऐसा होगा सारा भ्रम है कहा चतुर्दीश चतुर्दश वस्तु ने यदि कोष कोशिधा जो भुवन कोष के व्यक्ता है पौराणिक लोग चौदह भुवनों के बारे में जानकारी रखते हैं भुवन कोष के बारे में जानकारी रखने वाले हैं कोष माने क्या होता है छिपाने वाले को कोष कहते हैं जितने भी जीव जंतु हैं ये चौदह भुवन के भीतर छिपे हुए हैं जैसे म्यान के भीतर तलवार छिप जाता है उस म्या को कोष कहते हैं संस्कृत में वैसे इस ब्रह्माण्ड के भीतर सबके सब छिपे हुए हैं ब्रह्माण्ड के भीतर है तो ब्रह्मांड में चौदह भुवन की कल्पना है ब्रह्मांड में चौदह भुवनों की कल्पना है यही है कोष कहा उसको भुवन कोष भी कहा भुवन कोष को जानने वाले ये भुवन जो होते हैं छिपाने वाले होते हैं किसको प्राणियों को उसके भीतर छिपे हुए हैं सब ब्रह्मांड के बाहर कोई जा नहीं पा रहा है सब भीतर ही पड़े हुए हैं छिपे हुए इसलिए कोष चंद भुवनानी चतुर्दशा वस्तु नहीं चौदह भुवनी वस्तु वास्तविक वस्तु है माने काल्पनिक वस्तु ये नहीं वास्तविक है हम मानते हैं व्यावहारिक वस्तु है ये वो कहते हैं पारमार्थिक वस्तु ये इतना ही वेद है व्यवहार में खंडन नहीं करता वेदांत कभी व्यवहार वेदांत तीन सत्ता को लेकर के चलता है प्रातभाषिक सत्ता व्यावहारिक सत्ता पारमार्थिक सत्ता बाकी लोग पारमार्थिक सत्ता को नहीं मानते व्यावहारिक सत्ता को ही मान के चलते है व्यावहारिक सत्ता को ही सब कुछ मान के चलते हैं व्यावहारिक सत्ता को बीच में नहीं रखते एक पारमार्थिक सत्ता और एक दिरासिक सत्ता तो व्यवहार जितने भी परमार्थ मानते हैं वो यही भेद है इसे मानता है व्यवहार में सत्य है किंतु जब उस आत्मभाव में पहुंचेगा तुरीय अवस्था में पहुंचेगा वहां ये कुछ नहीं ना भुवन है ना कुछ न काल है कुछ भी नहीं हमारे परमार्थ सत्ता से निराकरण किया जा रहा है यह नहीं व्यवहार में मानता है वेदांक चौदह भुवन को मानता है सबको मानता है जो ये मान रहा है सबको मानता है व्यवहारिक सत्ता में मानते हैं तो पारमार्थिक सत्ता में निषेध होता भुवनानी तो भुवन ईत कोश विद्र सात की टिप्पणी है वो टिप्पणियां गलत होती गई है भुवन कोशि भानी एगो कोषा है यहां भुवनान में भुवन ही कोश है ऐसा विग्रह करना भुवनानी कोशाई भुवनानी कोशाई जैसे भुवन कोश जैसे है ऐसा विग्रह कर सकते हैं समाज का भुवन कोष अगर तो तद कल्पना मात्र हम जो कहते हैं चौदह भुवन ही सत्य मानने वाले हैं वो भी उनकी कल्पना मात्र है पौराणिकों का क्यों तेसाम अधृष्टत्व उन्होंने देखा है क्या उन लोगों को ऐसे बोल पड़े या देखकर के बोले दे चौदह भुवन के सत्य है चौदह भुवन का पूरा घूम करके सत्य असत्य विचार देख करके बोला या ऐसे बोल दिया ऐसे बोला तेसाम अदृष्टत्व तेसाम भुवना अदृष्टत्व uh भुवनों का अदृष्ट है भुवन कहाँ से देख पाए ये भी कल्पना है न तो तेभ्य कहते हैं उनके लिए वो दर्शन हो गया हो जो पौराणिक आदि को भुवन कोष व्यक्ताओं को दिखा हो ये भी नहीं हो सकता तेभ्य तद दर्शनम क्यों अगर वो चौदह भुवन को देखे हुए होते इनमें आपस में विवाद नहीं होता इनमें आपस में विवाद है भुवन कोष बाधित न तो तेभ्य तद आठ की टिप्पणी है भुवन विद्या सकाशात तद अवलोकन में के माध्यम से वो दिखाई पड़ते हो भुवन कोश के व्यवताओं को वो दिखाई पड़ते ये भी नहीं हो सकता क्यों केसाम मिथु विप्रतिपत्ति केसाम भुवन कोश विराम जो भुवन के व्यक्त आपस में झगड़ा है कोई मानता है कोई नहीं मानता है विप्रतिपत्ति विरुद्ध प्रतिपत्ति विप्रतिपत्ति झगड़ा दिखाई पड़ता है कहा भुवना इत्यादि कहा आगे ठीक मनएवा आत्मा यदि लोकायत भेदा तद विभांति मात्र देखो चार वाकों में कई भेद है पहला वाला बोलता है फूल शरीर ही आत्मा है चार भूतों का एक संयोग हो गया है जिसमें चैतन्य आ गया चार भूतों का जो विघटन होगा तो चैतन्य समाप्त हो जाएगा चैतन्य नहीं रहेगा माना स्वर्ग नरक जाने वाला कोई आत्मा नहीं है उसके लिए कोई काम कर रहे करने की जरूरत नहीं है उनका कहना है यावत जीवित सुखम जीवे ऋणम कृतवा घृतम जिवेद पश्चिमी भूत पुनराग्रमण ये चारवाक सिद्धांत है आज के भौतिकवाद लगभग ऐसे हो रखा है चारवाक सिद्धांत क्या हुआ है यावत जीवित सुखम जीवित जब तक जीना सुखपूर्व जीना ऋणम कृत घृतम पे घी कर्जा करना पर कोई बात नहीं लोगों को डरा रखा है कर्जा करोगे मरोगे तो नरक जाओगे लोगों ने डरा रखा है अब खाओ घी पियो खूब कर्जा करो कोई बात नहीं क्यों भस्मी भूते से देह से शरीर भस्म होगा यहाँ क्या ये यह? नरक जाता है क्या स्वर्ग भी नहीं जाता नरक भी नहीं जाता पुनरागमनमत दोबारा आगमन कैसे होगा कोई शरीर कहाँ प्राप्त करेगा शरीर या तो यह तो यही समाप्त हो जाएगा इसको कोई जाना आना नहीं है जब तक जियो लूटो पीटो खाओ ये उनका सिद्धांत है ये जो माओवादी आदि बने हुए है ना सब ऐसे ही सब कोई तो चार बार सिद्धांत आ रहे हैं तो दूसरे से बार बोलते हैं नहीं शरीर तो आत्मा नहीं होता है मृत शरीर में व्यविचार दिखाई दे रहा है अगर शरीर ही आत्मा होता तो चैतन्य होता तो वहां भी चैतन्य की उपलब्धि होनी चाहिए मृत शरीर में अगर ये शरीर आत्मा हो मृत शरीर में तो शरीर तो है किंतु वही आत्मा हो नहीं सकता किंतु कहते मन आत्मा है मन निकल गया वहां से ये मन को आत्मा मानने वाले हैं मन रे बा आत्मा ये चार बार विशेष हैं, मन को आत्मा मानते हैं शरीर तो आत्मा ने थोड़ा विचारक है पहले वाले से पहले वाले तो अहम ज्ञान का पिछय ये थोड़े शरीर तो ये आत्मा है मान रहे थे उनसे थोड़ा विचारक सूक्ष्म दृष्टि वाले हैं नहीं शरीर तो आत्मा नहीं हो सकता मृत शरीर में भी विचार हो जाता है क्योंकि तो मृत शरीर में शरीर है चैतन्य नहीं है चैतन्य मन था वो तो मन निकल गया ऐसा मानते हैं मन को आत्मा मानते हैं ये चार बात का एक भेद है लोकायत माने चार बात है मनएव आत्मा यदि लोकायत भेद तद्यपि भ्रांति मात्र वो भी भ्रांति ही मन को आत्मा मानना भी क्यों तस्व स्वातंत्र क्लेश प्राप्ति अनुपत्य अगर मन स्वतंत्र हो आत्मा तो स्वतंत्र होता है ना मन यदि स्वतंत्र हो मन रूपी आत्मा तो क्लेश नहीं होनी चाहिए अविद्या अस्पिता राग द्वेष अभिनिवेश पंच क्लेश नहीं होना चाहिए किंतु है कि नहीं मन में सारे क्लेश मन में ही है मन को आत्मा माने तो तस्व स्वतंत्र मन अभी मन रूपी आत्मा यदि स्वतंत्र है तो स्वतंत्र में तो क्लेश नहीं होगा कष्ट नहीं होना चाहिए या अविद्या अस्पिता राग द्वेश अभिनिवेश के घेरे में प्राप्त है स्वतंत्र नहीं है आत्मा स्वतंत्र होता है कैसे स्वातंत्र क्लेश प्राप्ति अनुपात है क्लेश प्राप्ति नहीं होनी चाहिए क्लेश की प्राप्ति है नहीं और अस्वातंत्र जो अस्वातंत्र मानेगे स्वतंत्र नहीं है इसलिए क्लेश की प्राप्ति हो रही है ऐसा मानेंगे मन को आत्मा को तो घटवत अनात्मा पाप अस्वातंत्र अश्वा, जो होता है वो अनात्मा होता है जैसे घट स्वतंत्र नहीं है उसको उठाए तो उड़ जाता है बैठाए तो बैठ जाता है स्वतंत्र नहीं है वैसे अगर मन को मन रूपी आत्मा को अस्वतंत्र माने तो घटाधिपद हो जाएगा और स्वतंत्र वस्तु तो अनित्य होता है घटवत् अनात्मकवाद को अनात्मक कोटी में चला जाएगा आत्मा नहीं बनेगा वो मां अस्वतंत्र मानने पर और दूसरी बात ये भी है मन देखो आत्मा ने कारण है जैसे बाह्य इंद्रिया के द्वारा काम किया जाता है कोई भी कार्य करने के लिए एक साधन की आवश्यकता है तो मन एक साधन रूप है अनुभव करने वाला अनुभव अनुभवता तो तो तो नहीं है अनुभवीता नहीं है कारण तो में है, कर्ता नहीं है कारण करण चकर्म दीपक जैसे दीपक एक कारण है उपकरण है जिसके साथ जिस दीपक के साधन से हम सब वस्तु को देखते हैं देखने के साधन है वो इसी प्रकार ये भी सुख दुख अनुभव करने के लिए हमारा साधन होता है आत्मा का साधन बनता है मारे विषय के सुख दुखादि का अनुभव करने के लिए साधन है वो आत्मा नहीं है कर्णत् दीपवत आत्मत्वा जो कारण होता है आत्मा नहीं होता है जैसे दीपक कोई आत्मा होता है क्या अनात्मा कोटि में जो कारण होता है अनात्मा होता है वैसे मन भी अनात्मा है कारण कोटि में होने से पत्ता नहीं है मन अति इत्यादि कहा मन मन विदो बुद्धि चित्तवि चित्त विदो धर्म तद्भिदर्मा मन के जो व्यक्ता है चार बाग विशेष मन को ही आत्मा मानने वाले मन ही परमार्थ वस्तु है वास्तविक वस्तु मन है ऐसे मानते हैं चार बाग के कई भेद हैं दूसरा भी चार बाग यह है बुद्धि है जो विज्ञानवादि बौद्ध है हम जिसको बुद्धि बोलते हैं उसको विज्ञान कहते हैं विज्ञानवादी तो बहुत बुद्धि सब शब्द से मानते हैं वही सब कुछ है मान क्षणिक विज्ञान है उनका वही सब कुछ है वही आत्मा है ऐसे ही मान रहे हैं। और चित्तम यदि चित्तवे चार भाग का ही है चित्त बाह्य आकार देखो विज्ञान दो प्रकार का विज्ञान होता है बौद्ध मत में एक आलय विज्ञान एक प्रवृति विज्ञान एक भीतर चलती है धारा अहम अहम अहम की धारा इसको आलय विज्ञान कहते हैं एक बाहर होती है इदम इदम इदम ऐसे यहाँ यहा यहा ऐसा बोलते हैं ये धारा चलती है इसको प्रवृत्ति विज्ञान कहकर बोलते दो विज्ञान की धारा चलती है एक आलय विज्ञान एक प्रवृत्ति विज्ञान दो प्रकार के विज्ञान की धारा मानते हैं एक भीतर होता है अहम अहम अहम और एक होता है इदम इदम इदम बाहर होता है दो प्रकार की धारा तो भीतर वाले जो अहम है धारा है उसको कहते हैं चित्त वो लोग चित्त शब्द बोलते हैं यही बाह्याकार नहीं मानते हैं केवल भीतर ही भीतर मानते हैं तो उनका कहना है चित्त चित्तक संज्ञा देते हैं वही आत्मा है कहते हैं कहा चित्तमती चित्त भी बहुतों का ही भेद है तो बाह्याकार को नहीं मानेंगे माने ज्ञान कभी बाह्याकार नहीं केवल भीतर ज्ञान है हम हम यही धारा चलती है ऐसा मानेंगे तो उनके मत में बताए चित्त शब्द से कहते हैं चित्त कहते हैं उनका और धर्म धर्माधर्म जो तो धर्माधर्म की व्यक्ता है पौराणिक लोग आदि हैं मीमांसक आदि हैं वो धर्म ही सब कुछ है करके मान बैठे हैं और कुछ नहीं बैठे धर्म और अधर्म पाप पुण्य ही सब कुछ है बाकी कुछ नहीं है वही वास्तविक वस्तु ऐसा मानते हैं इत्यादि कहा समय हो गया है टीका फिर ओम भद्रंग भद्रं पशेमार क्षेत्रीय स्थिर सुमिशेम दे